गीता तत्व चिंतन मृत्यु भय को जीतने का मंत्र प्रकृति का अनिवार्य क्रम अव्यक्त से व्यक्त और फिर अव्यक्त वे अर्जुन को समझाते हैं कि यदि तू पुनर्जन्म की बात को नहीं मानता तो लौकिक दृष्टि से ही देख ले प्राणियों के ये जो दिखाई देने वाले भूतात्मक शरीर हैं वे जन्म से पूर्व अव्यक्त थे और निधन के पुनः अव्यक्त हो जाएंगे केवल वे बीच में ही व्यक्त दिखाई देते हैं पता नहीं वे यहाँ कहाँ से आते हैं और मृत्यु के पश्चात कहाँ चले जाते हैं इसमें शोक करने की क्या बात है जब प्राणी के उद्भव स्थान का ही पता नहीं तो फिर शोक से आकुल क्यों होना यदि कहो कि उद्भव स्थान का हमें पता है वह माता के गर्भ से आता है तो फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि माता के गर्भ में कहाँ से आया यदि कहो कि पिता के शुक्र से तो पुनः प्रश्न उठा कि पिता के शुक्र में कहाँ से आया यदि कहो कि खाए गए अन्न से तो पूछा गया कि खाए गए अन्न में कहाँ से आया भौतिकवादी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है फिर पिता अपना बीज जब माता के गर्भ में निक्षिप्त करता है उस समय तो संतान अव्यक्त ही है विकास के क्रम से उसे व्यक्तता मिलती है अतएव भगवान ने जो यह कहा कि सचराचर भूत अव्यक्त से प्रकट होते हैं उसमें कोई दोष नहीं अव्यक्त का अर्थ यदि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति लिया जाए तो भी शोक अनुचित है प्रकृति विकास के क्रम में अव्यक्त अवस्था से महत अहंकारा में परिवर्तित होते हुए भूत सर्ग को उपजाती है और व्यक्त बनती है और संकोच के क्रम में उल्टे जाकर प्रलय की अवस्था में पुनः अव्यक्त हो जाती है यह प्रकृति का अपरिहार्य चक्र है फिर शोक क्यों करना तभी तो पुत्रों की मृत्यु से विकल झित्राष्ट्र को समझाते हुए विदुर कहते हैं अदर्शनाद आप आप गतह गसौ तौन न तस्वृा का परिदेवना वे अदर्शन से अज्ञात स्थान से आकर गिरे और फिर से अदर्शन में अज्ञात स्थान में चले गए न वे तुम्हारे थे न तुम उनके हो जब कोई वास्तविक संबंध ही नहीं तो फिर क्यों वृथा शोक करना दुखों की जड़ ममत्व अज्ञात स्थान से आकस्मात प्रादुर्भुत देह में अपनेपन की कल्पना कर हम दुख पाते हैं यह ममत्व ही सारे दुख की जड़ है अचानक खबर आई कि एक दुर्घटना में किसी माता का बेटा मारा गया माता पछाड़ खाकर बेहोश हो जाती है ठोस आने पर बिलख बिलख कर रोती है पास पड़ोस की स्त्रियां तरह तरह से समझाती हैं भगवान ने दिया था ले लिया एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ता है बहन धीरज धरो आदि आदि इतने में समाचार आया कि जिस लड़के की मृत्यु हुई वह इसका बेटा नहीं बल्कि समझाने वाली स्त्रियों में से एक का बेटा है बस क्या था सब कुछ बदल गया जो बिलख रही थी वह स्वस्थ हो गई और जो समझा रही थी वह स्वस्थ थी वह शोक से मूर्छित हो गई यह ममता की ममता ही दुख को आन और आफ करने का बटन है इसी ममत बुद्धि के बटन को आप करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश है और यह उपदेश ही मृत्यु भय को जीतने का मंत्र है